कर्म सब छूट जाते हैं पूजा जप तर्पण संध्या ये सब कर्म इस अवस्था में केवल मन का योग होता है बाहर के काम कभी कभी वह पूर्वक करता है लोग शिक्षा के लिए परंतु वह सदा ही स्मरण और मनन किया करता है स्तव पाठ बातचीत में रात के आठ बज गए श्री रामकृष्ण महिमाचरण के शास्त्रों से कुछ स्तव आदि सुनाने के लिए कह रहे हैं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 अतर्बि हरस्तपसा तत किं नाद हरिस्तसा तत आराधितो यदि हरिस्तसा तत नाराधितो यदि हरस्तप तत किरम विरम ब्रह्म किं तपस्यासु व्रज व्रज व्रज्वशीघ्र शकरु लभ लभ हरिभक्त वैष्णवोक्ता पक्व भव निगढ़ निबंध छेदनि कर्तरीम च श्री राम कृष्ण आहा आहा भाण्ड और ब्रह्मांड तुम ही चिदानंद ना हम ना हम श्लोकों को सुनकर श्री रामकृष्ण फिर भाभावेश में आने लगे बड़ी मुश्किल से उन्होंने भाव रोका अब यति पंचक का पाठ हो रहा है यश्यादम कल्पितम चरा चम भाति मनोविलासम सचिश सुखक जगदात्म साकाशिका निजबोध रूप सा काशिका यह सुनते ही श्री रामकृष्ण हस्ती भी कह रहे हैं जो कुछ भांड में है वही ब्रह्मांड में है अब पाठ हो रहा है निर्वाण सटकम से ओम मनोबुद्ध्यहंकार चित्ता हम न च्रोत्रजिह न च्राण नेत्रे न च्योम भूमि तेजो नवाजु चिदानंद शिव शिवोहम जितनी बार महिमाचरण कह रहे हैं चिदानंदप शिवोहम शिवोहम उतनी ही बार श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं नाहम ना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 उसका कोई उद्देश्य नहीं है महिमा रामगीता में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं श्री राम कृष्ण सहास्य तुम रामगीता रामगीता कर रहे हो तो तुम घोर वेदांती हो साधु महात्मा यहाँ कितना पढ़ते थे महिमा चरण प्रणव शब्द कैसा है यही पढ़ रहे हैं तैल धारम अवच्छिन्नम दीर्घ घंटा निनादवत्, फिर समाधि के लक्षण कह रहे हैं उर्ध्वपूर्णा अधर्णम मध्यपूर्णम जदात्मकम सर्वपूर्णम त आत्मेति समाधिस्थस्य लक्षणम अधर और महिमाचरण प्रणाम करके विदा हुए श्री राम कृष्ण की बालक जैसी अवस्था दूसरे दिन रविवार है तीन फरवरी अठारह दोपहर के भोजन के बाद श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए हैं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 दूसरे हिस्सेदारों ने जब पूछा तब मैंने यही बात बता दी परीक्षित 76. ईश्वर ही एकमात्र सत्य है दक्षिणेश्वर मंदिर में राखाल मास्टर मणिलाल आदि के साथ श्री रामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद कुछ विश्राम कर रहे हैं जमीन पर मणि मल्लिक बैठे हैं श्री रामकृष्ण के हाथ में अब भी तख्ती हुई है मास्टर आकर प्रणाम करके जमीन पर बैठ गए आज रविवार है दिनांक 24 फरवरी अठारह सौ श्री राम कृष्ण मास्टर से किस तरह आए मास्टर जी आलम बाज़ार तक किराए की गाड़ी पर आया वहाँ से पैदल मरिलाल, ओह बिल्कुल पसीने पसीने हो गए हैं श्री राम कृष्ण साहस इसलिए सोचता हूँ कि मेरे सब अनुभव सिर्फ मस्जिद के ही ख्याल नहीं हैं नहीं तो ये सब इतने इंग्लिश मैन अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग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 आपका जी अच्छा नहीं नहीं तो आप भी एक बार जाकर देख आते किले के मैदान की प्रदर्शनी श्री रामकृष्ण मास्टर आदि से मैं जाऊं तो भी सब कुछ मुझे देखने को ना मिलेगा कोई एक चीज़ देखते ही मैं बेहोश हो जाऊंगा और चीज़ें फिर देखने को रह जाएंगी चिड़िया दिखाने के लिए ले थे। गए थे सिंह देखकर ही समाधि हो गई ईश्वरी भक्ति भगवती के वाहन को देखकर ईश्वरी उद्दीप्तना हुई तब फिर दूसरे जानवरों को कौन देखता है सिंह देखकर ही लौट आया इसलिए यदुमल्लिक की मां ने एक बार कहा था इनको प्रदर्शनी ले चलो फिर उसने कहा नहीं रहने दो मणिमल्लिक पुराने ब्राह्मण समाजी हैं उम्र पैंसठ की होगी श्री रामकृष्ण उन्हीं के भावों में बातचीत करते हुए उपदेश दे रहे हैं श्री रामकृष्ण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 श्री रामकृष्ण गौरी फूलदान देकर अपनी स्त्री की पूजा करता था सभी स्त्रियां भगवती की एक एक मूर्ति है मणिलाल से अपनी वह बात जरा इन लोगों से भी तो कहो मणिलाल साहास्य नाव पर चढ़कर कुछ लोग गंगा पार कर रहे थे उनमें एक पंडित अपनी विद्या का खूब परिचय दे रहा था मैंने अनेक शास्त्र पढ़े हैं वेद वेदांत सट एक से उसने पूछा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 हनुमान ने कहा था मैं तिथि और नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूँ मास्टर से यहाँ के लिए पंखे मोल ले दो मणिलाल से ऐ जी तुम एक बार इनके मास्टर के बाप के पास जाना भक्त को देख उद्दीपना होगी मणिलाल आदि को उपदेश नरलीला श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हैं श्री राम श्री मणिलाल आदि गण जमीन पर बैठे श्री कृष्ण की मधुर बातें सुन रहे हैं श्री कृष्ण मास्टर से इस हाथ के टूटने के बाद से एक बड़ी विचित्र अवस्था हो रही है केवल नरलीला अच्छी लगती है नित्य और लीला नित्य अर्थात वही अखंड सच्चिदानंद लीला ईश्वर लीला देवलीला नरलीला संसार लीला वैष्णोचरण कहता था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 नारद कहते हैं हे राम जितने पुरुष हैं सब तुम हो और जितनी स्त्रियां हैं सब सीता रामलीला में जिन जिन लोगों ने भाग लिया था उन्हें देखकर मुझे यही जान पड़ा था कि इन सब रूपों में एकमात्र नारायण की ही सत्ता है असल और नकल दोनों बराबर जान पड़े कुमारी पूजा क्यों करते हैं सब स्त्रियाँ भगवती की एक एक मूर्ति हैं शुद्धात्मा कुमारी में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 सुना था केशव सैन और दूसरे लोग भी जाएंगे। कुछ बातें कहने के लिए सोच रखी थी राजा बाजार जाकर सब भूल गया तब मैंने कहा माँ तू कहेगी मैं भला क्या कहूँगा मेरा ज्ञानियों जैसा स्वभाव नहीं है जानी अपने को बड़ा देखता है कहता है मुझे फिर रोक कैसे कुंवर सिंह ने कहा आप अब भी देह की चिंता में रहते हैं मेरा यह स्वभाव है मेरी माँ